भारतीय व्याख्यान मेरी क्रांतिकारी योजना मद्रास के विक्टोरिया हॉल में दिया गया भाषण उस दिन अधिक भीड़ के कारण मैं भाषण समाप्त नहीं कर सका था अतएव मद्रास निवासी मेरे प्रति जो निरंतर सदैव व्यवहार करते आए हैं उसके लिए आज मैं उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ मैं यह नहीं जानता कि अभिनंदन पत्रों में मेरे लिए जो सुंदर विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उनके लिए मैं किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं? मैं प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इन प्रशंसाओं के योग्य बना दें और इस योग्य भी कि मैं अपना सारा जीवन अपने धर्म और मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर सकूं। मैं समझता हूं कि मुझमें अनेक दोषों के होते हुए भी थोड़ा साहस है मैं भारत से पाश्चात्य देशों में कुछ संदेश ले और उसे मैंने निर्भीकता से अमेरिका और इंग्लैंड वासियों के सामने प्रकट किया आज का विषय आरंभ करने के पूर्व मैं साहसपूर्वक दो शब्द तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कुछ दिनों से मेरे चारों ओर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं जो मेरे कार्य की उन्नति में विशेष रूप से विघ्न डालने की चेष्टा कर रही हैं यहाँ तक कि यदि संभव हो सके तो मुझे तो वे मुझे एक बार की कुचल कर मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर डालें पर ईश्वर को धन्यवाद कि ये सारी चेष्टाएँ विफल हो गई हैं और इस प्रकार की चेष्टाएँ सदैव विफल ही सिद्ध होती हैं मैं गत तीन वर्षों से देख रहा हूँ कुछ लोग मेरे एवं मेरे कार्यों के संबंध में कुछ भ्रांत धारणाएं बनाए हुए हैं जब तक मैं विदेश में था मैं चुप रहा न एक शब्द भी नहीं बोला पर आज मैं अपने देश की भूमि पर खड़ा हूँ मैं स्पष्ट स्पष्टीकरण के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इन शब्दों का क्या फल होगा अथवा ये शब्द तुम लोगों के हृदय में किन किन भावों का उद्रेक करेंगे इसकी मैं परवाह नहीं करता मुझे बहुत कम चिंता है क्योंकि मैं वही सन्यासी हूं जिसने लगभग चार वर्ष पहले अपने दंड और कमंडल के साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश किया था और वही सारी दुनिया इस समय भी मेरे सामने पड़ी है बिना और अधिक भूमिका के मैं अब अपने विषय को आरंभ करता हूँ सबसे पहले मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में कुछ कहना है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सोसाइटी से भारत का कुछ भला हुआ है और इसके लिए प्रत्येक हिंदू उक्त सोसाइटी और विशेषकर श्रीमती बेसंठ का कृतज्ञ है यद्यपि मैं श्रीमती के संबंध में बहुत कम ही जानता हूं पर जो कुछ भी मुझे उनके बारे में मालूम है उसके आधार पर मेरी यह धारणा है कि वे हमारी मातृभूमि की सच्ची हित चिंतक हैं और यथाशक्ति उनकी उन्नति की चेष्टा कर रही है इसलिए वे प्रत्येक सच्ची भारत संतान की विशेष कृतज्ञता की अधिकारिणी हैं प्रभु उन पर तथा उनके संबंधित सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें परंतु यह एक बात है और थियोसॉफिकल सोसाइटी में सम्मिलित होना एक दूसरी बात भक्ति श्रद्धा और प्रेम एक बात है और कोई मनुष्य जो कुछ कहे उसे बिना विचारे बिना तर्क किए बिना उसका विश्लेषण किए निगल जाना सर्वथा दूसरी बात एक अफवाह चारों ओर फैल रही है और वह यह कि अमेरिका और इंग्लैंड में जो कुछ काम मैंने किया है उसमें थियोसाफिस्टों ने मेरी सहायता की है मैं तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रत्येक शब्द गलत है प्रत्येक शब्द झूठ है हम लोग इस जगत में उदार भावों एवं भिन्न मत वालों के प्रति सहानुभूति के संबंध में बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुना करते हैं यह है तो बहुत अच्छी बात पर कार्यतः हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सब बातों में विश्वास करता है केवल तभी तक वह उससे सहानुभूति पाता है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 बिना किसी परिचय पत्र के बिना किसी जान पहचान के एक धनहीन मित्रहीन अज्ञात सन्यासी के रूप में तब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता से भेंट और स्वभावतः मैंने सोचा था कि जब ये अमेरिकावासी हैं और अमेरिका और भारत भक्त हैं तो संभवतः अमेरिका किसी के किसी सज्जन के नाम मुझे एक परिचय पत्र दे देंगे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 जो हो मैं अपने कथपय मद्रासी मित्रों की सहायता से अमेरिका गया उन मित्रों में से अनेक यहाँ पर उपस्थित हैं केवल एक ही अनुपस्थित हैं न्यायाधीश सुब्रमण्य अय्यर, जिनके प्रति अपने परम कृतज्ञता प्रकट करने श्रेष्ठ है उनमें प्रतिभाशाली पुरुष की अंतरदृष्टि विद्यमान है इस जीवन में, में मेरे सच्चे मित्रों में से वे एक हैं वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं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 चुपचाप रहना ही मेरा मूल मंत्र था, किंतु आज ये बातें मुंह से निकल पड़ी पर बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती मैंने धर्म महासभा में कई थियो साविष्टों को देखा मैंने उनसे बातचीत करने और मिलने जुलने की चेष्टा की उन लोगों ने जिस अवज्ञा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा वह आज भी मेरी नजरों में नाच रही है मानो वह कह रही थी यह कहाँ का छुद्र कीड़ा यहां देवताओं के बीच आ गया मैं पूछता हूं क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था हाँ तो धर्म महासभा में, में मेरा बहुत नाम तथा यश हो गया और तब से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्यभार आ गया पर प्रत्येक स्थान पर इन लोगों ने मुझे दबाने की चेष्टा की थियोसाफिकल सोसाइटी के सदस्यों को मेरे व्याख्यान सुनने की मनाही कर दी गई यदि वे मेरा व्याख्यान सुनने आते तो वे सोसाइटी की सहानुभूति खो देते क्योंकि इस सोसाइटी के गुप्त विभाग का यह नियम है कि जो मनुष्य उक्त विभाग का सदस्य होता है उसे केवल कुथर कुथमी और मौर्या वे जो, जो भी हो, के पास से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है अतः उनके दृश्य प्रतिनिधि मिस्टर जज और जिप्सेज बेसेंट से अतः उक्त विभाग के सदस्य होने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपना स्वाधीन विचार बिल्कुल छोड़कर पूर्ण रूप से इन लोगों के साथ में आत्मसमर्पण कर दे निश्चय ही मैं ये सब बातें नहीं कर सकता था और जो मनुष्य ऐसा करे उसे मैं हिंदू कह भी नहीं सकता मेरे हृदय में स्वर्गीय मिस्टर जज के लिए बड़ी श्रद्धा है वे गुणवान उदार सरल और थियोसॉफिस्टों के योग्यतम प्रतिनिधि थे उनमें और श्रीमती बेसेंट में जो विरोध हुआ था उसके संबंध में कुछ भी राय देने का मुझे अधिकार नहीं है क्योंकि दोनों ही अपने अपने महात्मा की सत्यता का दावा करते हैं और यहां आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों एक ही महात्मा का दावा करते हैं ईश्वर जाने सत्य क्या है वे ही एकमात्र निर्णायक हैं और जब दोनों पक्षों में प्रमाण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 और ईसाई लोग भारतवासियों को उन्नत बनाएंगे तो क्या वह इसी प्रकार होगा यदि उक्त सज्जन को इसका एक उदाहरण लिया जाए तो निसंदेह स्थिति कोई आशाजनक प्रतीत नहीं होती एक बात और मैंने समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूं, और मुझसे पूछा गया कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूँ जिसके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्म राजाय चित्रगुप्ताय वई नमः उच उच्चरण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिसके वंशज विशुद्ध छत्री हैं यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष का शासन किया था यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा अकेले बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक सबसे बड़े कवि सबसे बड़े इतिहासज्ञ सबसे बड़े पुरातत्ववेता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए हैं मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है इन नंदकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था ब्राह्मण छत्री तथा तो वैश्य इन तीनों वर्णों के संबंध में जरा अध्ययन तो करना था ज़रा यह तो जानना था कि तीनों ही वर्णों को सन्यासी होने और वेद के अध्ययन करने का समान अधिकार है ये बात मैंने यूँ ही प्रसंगवश कह दी वे जो मुझे शूद्र कहते हैं इसकी मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा यदि मैं चांडाल होता तो मुझे और भी आनंद आता क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूँ जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक चांडाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी अवश्य वह इस पर सहमत हुआ नहीं और भला होता भी कैसे एक तो ब्राह्मण फिर उस पर सन्यासी वे आकर घर साफ करेंगे इस पर क्या वह कभी राज़ी हो सकता था निदान एक दिन आधी रात को उठकर गुप्त रूप से उन्होंने उस चांडाल के घर में प्रवेश किया और उसका पाखाना साफ कर दिया उन्होंने अपने लंबे लंबे बालों से उस स्थान को पोछ डाला और यह काम वे लगातार कई दिनों तक करते रहे ताकि वे अपने को सबका दास बना सकें मैं उन्हीं महापुरुष के श्रीचरणों को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हूं, वे ही मेरे आदर्श हैं मैं उन्हीं आदर्श पुरुष के जीवन का अनुकरण करने की चेष्टा करूँगा सबका सेवक बनकर ही एक हिंदू अपने को उन्नत करने की चेष्टा करता है उसे इसी प्रकार न कि विदेशी प्रभाव की सहायता से सर्वसाधारण को उन्नत करना चाहिए बीस वर्ष की पश्चिमी सभ्यता मेरे मन में उस मनुष्य का दृष्टांत उपस्थित कर देती है जो विदेश में अपने मित्र को भूखा मार डालना चाहता है क्यों केवल इसलिए कि उसका मित्र लोकप्रिय हो गया है और उसके विचार में वह मित्र उसके धनोपार्जन में बाधक होता है और असल सनातन हिंदू धर्म के उदाहरण स्वरूप है ये दूसरे व्यक्ति जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है इससे विदित हो जाएगा कि सच्चा हिंदू धर्म किस प्रकार कार्य करता है हमारे इन सुधारकों में से एक भी ऐसा जीवन गठन करके दिखाए तो सही जो एक चांडाल की भी सेवा के लिए तत्पर हो फिर तो मैं उसके चरणों के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करूं, पर हां, उसके पहले नहीं लंबी चौड़ी बातों की अपेक्षा थोड़ा कुछ कर दिखाना लाख गुना अच्छा है